कहनौ भुन सह वीरम यम करवा वह तेजस्वीतमस्त मिषा वह शांति शांति शांति चलिए जी, नमस्ते। चलिएमस्ते भगवत कृपा से ईश्वर कृपा से हम समाधि पाठ का जो है असम प्रज्ञात समाधि के ऊपर विचार कर रहे थे हां जी। उस पर हमने जो है असंप्रदाय समाधि का जो भव प्रत्य नामक और जो है, उसके सामने बतला दिया था उसमें जो कुछ शंका हो सकती थी वो हमने आपको बताया कल आप आपने तो काफी अच्छी तरह समझा दिया क्योंकि जो है ना तो कि संस्कृत जानने से पता चलता है ना कितने व्यक्ति कहने लग जाए कि भाई इसमें तृतीया मन के द्वारा असम्प्रदाय समाधि की अनुभूति की जाती है कई बल किसमुभ करते हैं तो उसका हमने कोशिश किया समाधान देने का इस तरह आप विचारीगा अब जो है दूसरा जो है उपाय प्रत्यय नामक समाधि उसके संबंध में चर्चा है पढ़िए क्या है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे श्याम इतरे श्याम बोल रहे की कि इतरे शाम माने अन्य जो विदेह और प्रकृति लेनामक योगी से जो भिन्न योगी है विदेह नामक और प्रकृति नामक जो देवता है उनसे भिन्न अन्यों की अन्यों की जो समाधि होती है समाधि वह वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक होती है अर्थात वह जो उससे भिन्न जो भाव प्रत्यात्मक असंप्रजा समाधि है उससे भिन्न जो समाधि है वह असंप्रजात समाधि जो होगा मैंने उपाय प्रत्याय नमक जो असंप्रदा समाधि है ये अन्य प्रकार के योग्यो की होती है और जो असम समाधि की प्राप्ति होती है उसमें उपाय है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा इसलिए करें कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्व में है जिसके जिस असंप्रज्ञा समाधि के पूर्व में श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा है वो समाधि अन्यों की होती है विदेह और प्रकृति का नमक देव जो है जो विद योगी है उनसे भिन्न योगियों की होती है समझ गया जी दोनों है असंप्रदाय समाधि ही परंतु बस एक में जो है जन्म से है और दूसरा जो है ये इन इन उपायों से है उनको बड़े विदेह और प्रकृति नमक योगी को उपाय नहीं करना पड़ता है वो उनको स्वतः ही उनको पिछले में जो उपाय किए हुए रहते हैं उससे ही उनको स्वतः ही कोई ऐसा वातावरण मिला या कुछ ऐसा हुआ जो कि वो प्राप्त हो जाता है संजय जी हाँ जी परंतु ये मगर जो है, है। तो प्रयत्न तो करना ही होता है परंतु उसको जो है ना उसको इस तरीके तो का, का प्रयत्न नहीं कर पाता है करना नहीं होता है श्रद्धा इत्यादि की ये नहीं कि जैसे कि हम लोग उपाय करके जो है करते हैं हालांकि उपाय तो नमक जो असंप्रजा समाधि है इसके माध्यम से जब उपाय के द्वारा जब असंप्रदान समाधि को प्राप्त किया जाता है तो इसमें यह है कि वो आ, उस वह जीवन मुक्त हो जाता है पर परंतु भव प्रत्ययना का समाधि वाला जीवन मुक्त नहीं है सभी तो फिर जन्म लिया हाँ जी हाँ जी, जी आप जो दिन बोल हां रहे थे कि इसमें श्रेष्ठता किसकी है देखा यह श्रेष्ठता तो उपाय प्रत्यय वाले की ही, ही है हां जी उपाय की ही श्रेष्ठता है उसको तो पिछले से मिला हुआ है पूर्व जन्म से ही मिला हुआ है समझे हाँ जी नहीं समझ आप समझ गए हाँ जी आगे पढ़िए हाँ जी आ, उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती हत्यय हाँ। नामक जो असम प्रज्ञान समाधि है वह योगियों को होती है योगी लोग जो है उपाय प्रत्यय नामक समाधि को प्राप्त करते हैं तो योगी नाम उपाय है विधेह और विदेह विदेह देवानाम देवानाम प्रकृतिलयानाम प्रत्ययो और प्रकृति देवों को वह देवों को माने भाव प्रत्यय तो देवों को होती है परंतु उपाय प्रत्यय जो है योगियों की होती है समझे आगे अच्छा चेतसाह श्रद्धा नहीं है श्रद्धा चेतसाहप्रसाद ऐसा नहीं लिखा है वो श्रद्धा है उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था इस करके मैं मालूम नहीं था कि वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए श्रद्धा में नहीं होना चाहिए, चाहिए था, नहीं। हाँ जी श्रद्धा ऊपर जो है उस श्रद्धा वीर सर की व्याख्या की जाएगी ब्रैकेट पे विद्या ऐसी बात नहीं है तो परंतु है कि एक एक ही श्रद्धा तो, तो, तो श्रद्धा किसका नाम है क्योंकि तो इस उपाय के माध्यम से समाधि को प्राप्त करता है ना योगी तो श्रद्धा क्या है तो श्रद्धा का मतलब है चेत सद चित्त की चेत स चित्त की जो निर्मलता है चित्त की जो शुद्धि है चित्त की जो प्रसन्नता है उसको कहते हैं श्रद्धा समझे जी? हाँ जी तो so, प्रसाद का मतलब शुद्धि और निर्मलता होती है हाँ जी सम संप्रसाद की जो है अर्थ है शुद्धि निर्मलता ऐसा है अच्छा अभिलाषा इच्छा ये सब अर्थ कर सकते हैं समझे हाँ जी सम सम्रसाद जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है प्रउपसर्ग है सद्वरी धातु है के तीन अर्थ है विसरण, गति और साधन विसरण कहते हैं हिंसा को और गति तो समझते ही है ज्ञान गमन प्राप्ति हाँ तीन अर्थ है गति के और अवसाधन का मतलब हो गया दुख क्लेश क्लेश होना तो यहां पर जो है संप्रसाद जो है इसमें सम्यक प्रकार से प्रकृष्ठ रूप से यहां पर क्या है विसरण तो विसरण का अर्थ यदि आप आपे करेंगे सद का विसरण अर्थ करेंगे और विश्राम का अर्थ है हिंसा श्री हिंसा या तो विशेष प्रकार से हिंसा एक तो सामान्य हिंसा होता है वह किसी को मर्डर कर दिया मार दिया परंतु तो वास्तव में विशेष प्रकार की हिंसा क्या है तो विशेष प्रकार की हिंसा है कि अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्षा द्वेष इत्यादि जो शत्रु है इसको मारना समझे जी हाँ जी तो जब अपने मन के अंदर जो मोह काम क्रोध इत्यादि जो शत्रु है इसको जब जीवात्मा मारता है तो मारने के बाद चित्त शुद्ध हो गया चित्त क्या हो गया जी शुद्ध, शुद्ध हो।, हो गया तो चित्त जब शुद्ध हो गया तो उस चित्त के अंदर प्रसन्नता होगी मन चित्त का जो स्वाभाविक जो उसका जो शुद्ध स्वरूप है कि सतब बहुल चित्त है सत्य गुण की अधिकता है तो उसमें चित्त का जो स्वाभाविक रूप है कि सत्व अधिक वाले जो चित्त है वह निर्माण हुआ तो अपने स्वरूप में आ गया चित्त तो जो अपने स्वरूप में आ गया चित्त तो आत्मा उसके माध्यम से प्रसन्नता का अनुभव करता है उसका आरोप चित्त में किया जा रहा है कि चित्त में प्रसन्नता होती है चित्त में तो निर्मलता होती है चित्त में क्या होती है जी निर्मलता होती है और उस निर्मलता से आत्मा जो है प्रसन्नता का अनुभव करता है वास्तव में तो ये है परंतु हम कहते हैं कि मन को प्रसन्न करना मन तो निर्मल होगा प्रसन्न तो आत्मा होगा नहीं जी हाँ जी पर उस तो मन के बाद से होता इसलिए उसमें भी अभेद अभेदेद बंधा इसलिए जो है चित्त में प्रसन्नता कर दिया तो so, काने का अभिप्राय है कि प्रसाद का तो अर्थ हुआ कि अच्छी तरीके से प्रकृष्ठ रूप से हिंसा करना काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को, को। प्रसंगानुसार ये अर्थ लिया जाएगा तो प्रसाद का क्या अर्थ हुआ जी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को समाप्त करना और जब ही ये समाप्त होगा तो चित्त के अंदर प्रसन्नता होगी चित्र निर्मल हो गया हाँ जी इसलिए प्रसाद का हो गया चित्त की निर्मलता चित्त की शुद्धि चित्त की प्रसन्नता और जब चित्त निर्मल हुआ चित्त में प्रसन्नता आई तो फिर वह जो है आत्मा का जो गोल है आत्मा का जो उद्देश्य है कि मैं प्रभु को प्राप्त करूं मैं ईश्वर को जानूं मेरा योग सिद्ध हो इत्यादि तो ये अभिलाषा हो गई तो योग हो मेरे योग हो मुझे योग हो मुझे योग की प्राप्ति हो ऐसी जो अभिलाषा है मुझे मोक्ष की जो प्राप्ति हो ये जो अभिलाषा है ये जो चाह है ये हो गया प्रसाद समझे जी हाँ जी तो प्रसाद माने चित्त की प्रसन्नता चित्त की निर्मलता चित्त की अभिलाषा चित्त की शुद्धता समझे हाँ जी तो ये हुआ तो ये चित्त की जो स्थिति है प्रसाद का मतलब हम स्थिति भी ले लेंगे क्योंकि सद बैठना भी होता है सद क्या होता है जी बैठ बैठना, बैठना। तो, तो चित्त का जो बैठना है चित्त का बैठना का मतलब क्या हुआ जी शांत चित्त का बैठना का मतलब हुआ कि चित्त के अंदर जो भी दुर्गुण है उसका समाप्त हो जाना जिसे चित्त की शुद्धता हो तो चेत ससाद श्रद्धा चित्त की निर्बलता चित्त की शुद्धिकरण शुद्धता चित्त की शुद्धि चित्त की अभिलाषा ये श्रद्धा है क्योंकि तो जो है उसकी इच्छा है वैसे जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो ऐसे चित्त को अभिलाषा होती है कि मैं ये करूँ तो श्रद्धा का मतलब ये हुआ श्रद्धा एक तो भावना है ना जी, हां जी, हां जी. तो श्रद्धा वैसे श्रद्धा का श्रद्धा का लिटरल मीनिंग जो देखूंगे श्रद्धा सत को धारण करना सत्य धारण करना श्रत को धारण करना हाँ. तो श्रत के बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे, सत के अर्थ हो जाएंगे श्रत तो श्रत का अर्थ विश्वास भी हो जाएगा श्रत का अर्थ निर्मलता भी हो जाएगी श्रत का अर्थ अः क्या बोलते हैं कि ईश्वर इत्यादि भी हो जाएगा तो ये सब जो है स्रत माने श्रत को धारण करना विश्वास को धारण करना निर्मलता को धारण करना शुद्धता को धारण करना ये सब जो है श्रद्धा है समझे हाँ जी सत हाँ का तो सत्य को है, सत्य भी है, हाँ जी, है निर्मलता भी जी है, सब जी. सत्य को धारण करना ये श्रद्धा है परंतु यहाँ पर श्रद्धा का मतलब ये हुआ कि मन की प्रसन्नता मन की निर्मलता मन की शुद्धता मन की प्रसन्नता जब मन प्रसन्न होता है तो मन प्रसन्न मन में ही तो किसी अच्छी चीज की अभिलाषा होती है ना जी इसलिए यहाँ पर जो प्रसाद का जो है प्रसन्नता अभिलाषा शुद्धता ये सब अर्थ लेंगे समझे तो ये स... श्रद्धा चेतसा संप्रसाद चित्त की जो प्रसन्नता है वह श्रद्धा है चित्त की जो निर्मलता है चित्त की जो अभिलाषा है कि योगो में सत मुझे योग हो मैने योगो में सियात मेरे लिए योग हो योग होनी चाहिए मैं योग को प्राप्त करूं इत्यादि ये है अभिलाषा श्रद्धा ये अभिलाषा ही है या अभिलाषा पूर्ति का अर्थ होगा जी अभिलाषा मतलब इच्छा हाँ जी नहीं पूर्ति भी उसमें आएगा या वो तो इच्छा श्रद्धा का नहीं पूर्ति तो पूर्ति पूर्ति का मतलब अभिलाषा तो अभिलाषा तो की पूर्ति तो आगे से होगा ना जो अभिलाषा जो हुआ तो होगी अच्छा हाँ वो तो आगे है यहाँ पर अभिलाषा चित्त की अभिलाषा की मुझे योग में सफलता मिले मैं मैंने योगी बनू इत्यादि जो है ये श्रद्धा है अच्छा जब तक चाह नहीं होगी उस चीज के प्रति तो उसके प्रति उत्साह उस कैसे पैदा होगा हाँ, वो तो ठीक है आएगा वो अभी हाँ। आगे पढ़िए हाँ जी आ ही जन जननीव नीव कल्याणी योगिनम पाती हाँ श्रद्धा बहुत आवश्यक है श्रद्धा आर्य समाज में श्रद्धा की कमी है सो पता है ना हाँ जी आज की हाँ आज के पिछले 40 50 साल से श्रद्धा कम हो गई है हाँ श्रद्धा क्योंकि ये श्रद्धा नहीं रखती वो जब थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया और समझता कि मैं ही बहुत बड़ा विद्वान बन गया मुझसे बड़ा तो विद्वान है ही नहीं और जो विद्वान है वास्तव में उसकी जो उससे जो काम लेना चाहिए उससे का उपयोग लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है व्यक्ति अपने अनुकूल फिर व्यक्ति चलाने लग जाता है विद्वान को भी तो विद्वान भी क्या करेगा विद्वान भी ठीक है झगड़ा तो करना नहीं है तो बस ऐसा जो है चलने लग जाता है तो कहने का अभिप्राय है कि किसी भी यदि कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है जिस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए समझे जी? हाँ जी श्रद्धा और ये जो श्रद्धा है जननी व कल्याणी योगी पाती ये जो योगी है जो सोचता है कि मैं योग करू ऐसी जो अभिलाषा है तो ये व्यक्ति को माँ के समान कल्याणी जैसे माँ कल्याणी होती अपने बच्चे के प्रति तो जननी व कल्याणी जननी के समान माँ के समान ये कल्याणी जो श्रद्धा है योगी की रक्षा करती है पाती बने रक्षा करती है प्रोटेक्ट करती है जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है रक्षा करती है परेशानी से बचाती है दुख से बचाती है ऐसे ही जब व्यक्ति अपने अंदर श्रद्धा को पैदा करता है विश्वास को पैदा करता है मन की प्रसन्नता को पैदा करता है मन के अंदर उत्तम कार्य प्रति अभिलाषा को पैदा करता है ये जो प्रसन्नता है ये जो निर्मलता है चित्त की ये जो चित्त में जो मैंने चित्त का जो विश्वास है उस योग के प्रति या किसी चीज के प्रति वह माँ के समान कल्याण करने वाली होती है और फिर उस व्यक्ति को जिस जिसने श्रद्धा किया उसकी रक्षा करती है समझे हाँ जी आगे एक, एक अच्छा। श्रद, श्र, श्रद्धान से उप विवेकार्थिन उपजाय श्रद्धा धान श्रद्धाधानस्य मन उस श्रद्धा को धारण करने वाले जो सत्य को जो धारण करने वाला जो योगी है सत्य को विश्वास को पवित्रता को निर्मलता को धारण करने वाला जो योगी है और साथ विवेकार्थी ना दूसरा होना चाहिए विवेक भी उसका गोल होना चाहिए योगी का कि मुझे विवेक प्राप्त करना है समझे जी? हां जी तो विवेकार्थी विवेक को चाहने वाला विवेक का समझते नी सत्व पुरुष अन्यता ख्या की सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान सत्व और पुरुष के जो भेद है उस सत्व और पुरुष के जो भेद का जो ज्ञान है इसको चाहने वाला जो व्यक्ति है योगी है पुरुष है उस पुरुष को वीर मुख तो उस पुरुष के अंदर जो है वीर की उत्पत्ति होती है वीर माने वीर पीछे पढ़े उत्साह वीर की जी उत्साह जी उत्साह तो उस व्यक्ति के अंदर वीर की उत्पत्ति होती है तो उत्साह पैदा होता है उस कार्य के प्रति जिस चीज के प्रति श्रद्धा हुई है समझे हाँ तो विवेक भी चाहिए विवेक के भी मन में भावना बनी चाहिए मुझे विवेक ही बनना है और सत को धारण करना, सत को धारण करने वाला था श्रद्धा को धारण करने वाला श्रद्धा से युक्त जो विवेकार्थी है विवेक चाहने वाला व्यक्ति है उसके अंदर वीर की उत्पत्ति होती है उत्साह की उत्पत्ति होती है तो वह ही होता है उस चीज के प्रति उस योग के प्रति समझे आगे समुपजात वीर स्मृति स्मृति रूप जब उस व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा हुआ समुपजात वीर मने जब उपजात वीर की उत्पत्ति हो गई समुपजात वीर जब उस व्यक्ति के अंदर वीर के उत्साह उत्पन्न हो गया तब जब उत्साह व्यक्ति को उत्पन्न तो फिर स्मृति उपतिष्ठा स्मृति की उपस्थिति होती है स्मृति की प्राप्ति होती है स्मृति का मतलब होता है एक तो अर्थ हुआ याद स्मृति का दो अर्थ है यहाँ पर एक तो अर्थ है स्मृति का अर्थ ध्यान स्मृति का क्या अर्थ है जी ध्यान और याद ध्यान क्योंकि तो जब व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है तो वह जब उत्साहित पैदा हो उत्साह जब उस व्यक्ति के अंदर हुआ उस वस्तु के प्रति, प्रति प्राप्त करने की तो उसके प्रति व्यक्ति का ध्यान लगता है लगता की नहीं लगता जरूर जरूर जरूर। उसी में मन केंद्रित होता है तो उसी पर जब व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा हुआ उस वस्तु को प्राप्त करने का तो उस वस्तु के प्रति ही उस व्यक्ति की एकाग्रता होती है उसी को प्राप्त हमें करना है तो इसीलिए करे स्मृति उपजाए थे मने जिस व्यक्ति के अंदर वीर उत्पन्न हो गया उत्साह पैदा हुआ ऐसे योगी को स्मृति की उपस्थिति होती है स्मृति की प्राप्ति होती है अर्थात उसको उस योग के प्रति ध्यान लगता है लगन योग लगन के जो साधन है जी उसको लगन लग जाती है उसकी आ, हाँ तो उसमें मैंने ध्यान लगता है ध्यान थ्यान. उसमें लगता ध्यान का मतलब क्या पत्र प्रत्येक ध्यान हम मैने जिसमें हमने धारणा किया उसी में जो ज्ञान की जो एकता है वही तो ध्यान है नी तो जब हमारा गोल है मोक्ष की प्राप्ति हमारा गोल है प्रभु को प्राप्त करना हमारा गोल है कि असम समाधि को प्राप्त करना तो जब हमारा गोल हुआ असम समाधि की प्राप्ति है और उसके प्रति हमें जब श्रद्धा हुई तो जब फिर जो है और हम विवेक भी चाहते हैं कि सत्य पुरुष के भेद का हमें ज्ञान हो तो हमारे अंदर उत्साह पैदा हुआ तो उत्साह पैदा हुआ तो फिर जो है उसमें ध्यान लगेगा ना हाँ जी और ध्यान लगते लगते फिर जो है समाधि की प्राप्ति हो जाएगी संप्रजान समाधि की एक तो स्मृति का ध्यान भी अर्थ ऐसा भी अर्थ करते हैं लोग। और दूसरा अर्थ स्मृति का अर्थ है कि याद याद का मतलब हुआ कि जो छोड़ने योग्य चीज है उसको सदा सदाण रहेगा कि इसको हमें प्राप्त नहीं करना है और जो ग्रहण करने योग्य है उसको सदा हुआ याद रखेगा तो तो मतलब योग्य का छोड़ना और धारण करने योग्य जो प्राप्त करने योग्य उसको प्राप्त करने का जो सदा बना रहना स्थिति सदा हुआ उपस्थित रहना यह स्मृति है समझे हाँ जी जो त्याग नहीं योग्य है उसको छोड़ना और जो ग्रहण करना उसको उसके लिए उद्योग बनी है जो स्थिति है जो उसका नाम स्मृति है, है। समझे तो स्मृति की उपस्थिति होती है तो ऐसा भी जो है दूसरा भी अर्थ है आगे एक समुद्रे चित मनाकुल समाधिय हाँ और स्मृति उपस्था जब स्मृति की उपस्थिति हुई जब व्यक्ति को ध्यान लगने लग गया जब स्मृति की उपस्थिति हुई बस हमें योग को प्राप्त करना है हमें योगी बनना है हमें प्रभु को प्राप्त करना है इत्यादि तो स्मृति की जब उपस्थिति हुई तो स्मृति की उपस्थिति होने पर चित्तम अनाकुल चित्त जो अनाकुल हो जाता है व्याकुल रहित हो जाता है और जब व्याकुल रहित हुआ तो समाधि समाधीये तो अनाकुलम चित्तम व्याकुलता से रहित जो चित्त है अनाकुल जो चित्त है वह समाधि समाधियते वह समाहित हो जाता है वह समाधि को प्राप्त हो जाता है समाधि तो चित्त को ही प्राप्त होगा ना जी हाँ जी आत्मा में थोड़ी समाधि लगती है चित्त में समाधि लगती है और आत्मा उसका दर्शन करता है वस्तु का समझे हाँ जी स्मृति समाधि स्मृति के उपस्थान होने पर स्मृति की उपस्थिति होने पर की उपस्थिति होने पर व्याकुल चित्त जो है व्याकुलता सहित हो जाता है तो अनाकुल चित्तम समाधिकुल जो चित्त है वह समाहित हो जाता उसके है उसके अंदर समाधि की प्राप्ति हो जाती है समझे हाँ जी तो परिभाषा जब आई थी समाधि की उसमें शुरू में तो उसका था कि वृत्ति निरोध का आया था तो उसमें तो वृत्ति अच्छी बुरी दोनों हो सकती है अब इसमें व्याकुलता शब्द क्यों कि, प्रयोग किया जब ही व्यक्ति को ये तो अभी जो है यहाँ पर क्योंकि तो अभी तो वह असंप्रदाय समाधि को प्राप्त नहीं किया है और समाधि को भी प्राप्त नहीं किया है तो अभी तो इसमें ध्यान ही कर रहा ना जी तो जब ध्यान करेगा तो ध्यान करते करते उसकी व्याकुलता समाप्त हो जाएगी कि नहीं होगी हाँ जी, हाँ जी, वो तो ठीक है तो वही तो कर है। हाँ जी नहीं समझिए मैं तो... कर, तो पूछ रहा था कि अपनी समझ में आ जाए मेरी अच्छी तरह की यहाँ शब्द प्रयोग किया की कि अभी भी मन में कुछ है व्याकुलता बची वो भी पूरी नहीं तो अभी तो ये तो ये तो ये करे उपाय प्रत्यय नामक और समाधि की प्राप्ति कैसे होती है उसका क्रम बता रहा है आ, बता अभी आ, तो, तो समाधि को भी प्राप्त नहीं किया है आ, अभी तो संप्रज्ञात समाधि ये तो संप्रज्ञात समाधि भी उपाय है ना आ, ये सब उपाय के अंतर्गत है तो ये बोल रहा है कि जब ही व्यक्ति ध्यान करता है मेडिटेशन करता है जब व्यक्ति का जो उत्साह पैदा हो जाता है और वह जब वो बार बार उसी चीज का जब ध्यान रहता याद रहता है तो वह ध्यान रहा तो याद रहा तो फिर जो है ना उसी में मैंने कहा चित्त में जो व्याकुलता है वो समाप्त हो जाएगी ना हाँ जी तो ये करें कि व्याकुलता जब समाप्त हो गई और जब व्याकुलता समाप्त हो गई और व्याकुलता रहित जो चित्त है अनुकूल जो चित्त है वो समाहित हो जाता है अर्थात उसकी समाधि लग जाती है चित्त की वो जी वो कौन सी समाधि समाधि यहाँ पर संप्रज्ञा समाधि की बात कही जा रही है हम संप्रज्ञाता समाधि और आगे पढ़िए फिर समाहित चित प्रज्ञा विवेक उपावर्त और समाहित चित्तस्य और जब चित्त समाहित हो जाता है तो समाहित चित्त वाले जो व्यक्ति है योगी है जिस व्यक्ति का चित्त समाहित हो गया है चित्त जिस व्यक्ति के अंदर जो है संप्रज्ञा समाधि लग गई है जिस चित्त जिस व्यक्ति को जो है संप्रज्ञा समाधि लग गई है तो त, त, त.. समाहित चित्त वाला जो व्यक्ति है उसको प्रज्ञा विवेक उपावर्त उस व्यक्ति को प्रज्ञा विवेक प्रज्ञा रूपी जो विवेक है विम्भरा प्रज्ञा उस प्रज्ञा रूपी जो विवेक है या प्रज्ञा का जो विवेक है वह उपावर्त वह प्राप्त होता है उसकी प्राप्त प्रज्ञा विवेक की प्राप्ति होती है समाहित चित्त वाले व्यक्ति को समझे प्रज्ञा रितंभरा प्रज्ञा पैदा हुआ और आगे पढ़िए यथार्थ वस्तु जानाति येन न, ये न प्रज्ञा विवेक है न जब वह समाहत हो गया उसके बाद जो प्रज्ञा विवेक जगा तो प्रज्ञा विवेक से यथार्थम वस्तु आती वस्तु का जैसा स्वरूप है जो पीछे बताया था वितरकानुगत विचार अनुगत आनंदुगत लोग है ना जिस वस्तु का पृथ्वी जी लगनी वायु आकाश जो है तत्व उसका जैसा स्वरूप है तनमात्रा का जैसा स्वरूप है इंद्रिया का जैसा स्वरूप है मन का जैसा स्वरूप है प्रकृति का जैसा स्वरूप है महत्व अहंकारी इत्यादि का जैसा स्वरूप है उस जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वह जानता है उसको वह प्रत्यक्ष करता है उसका वह साक्षात्कार करता है समझे हाँ जी वो जानता है प्रत्यक्ष करता है हाँ जानना मतलब है कि जानता है प्रत्यक्ष करता है साक्षात्ता है यही होगा ना जी हाँ जी हम्म अब तो गह, बहुत गहराई में पहुंचा हुआ व्यक्ति हाँ जीप्रजा समाधि की बात कर रहा है है नहीं ठीक वो तो जी तद सात हैच्यग्य वैराग्य दस संप्रजाता समाधि हम्म और तस, तद अभ्यासात मने उसके अभ्यास करने से जो प्रज्ञा विवेक है उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा जी? हाँ जी। प्रज्ञा विवेक जगता है संप्रजा समाधि में तो तद अभ्यासाथ मने उस प्रज्ञा विवेक जो है इसके अभ्यास करने से और तद विषयाक्ष और उस प्रज्ञा का जो विवेक है उसका जो विषय है तो प्रज्ञा विवेक का विषय क्या है स्थूल सूक्ष्म स्थूल पदार्थ विषय है सूक्ष्म पदार्थ विषय है वितरकानुगत सम्प्रजान समाधि में स्थूल पदार्थ विषय है विचारानुगत सम्रजान समाधि में सूक्ष्म पदार्थ विषय है आनंदानुगत सम्प्रजन समाधि में उससे भी सूक्ष्म पदार्थ विषय है अस्मिताप्रजान समाधि में आत्मा विषय है तो उस प्रज्ञा विवेक के अभ्यास से और विषय अच्छा और उसका जो विषय है स्थूल सूक्ष्म इत्यादि जो विषय है उस विषय से राग्यात, उस विषय वैराग्या वैराग्य होने से समझिए हाँ जी। उस विषय के प्रति भी वैराग्य समाप्त करना पड़ेगा तब जो है उस वैराग्य से असंप्रदाय समाधि सिद्धि ही भवती तब जो है असंप्रदाय समाधि की सिद्धि होती है उपाय प्रत्यनक जो असंप्रदाय समाधि है उसका यही क्रम है समझे समझ गया जी तब करने से। और तो उसके प्रति समझिए करना पड़ेगा ना जी हाँ जी नहीं ठीक है वो जी। तो गुण के प्रति भी तो बैराग करना होता तभी तो असंप्रदाय समाधि की प्राप्ति होगी ना हाँ आगे चलेगी रहने दे आज यहीं पे देते हैं जी ठीक है जी तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो है मंत्र पाठ। नहीं नहीं मैं आज, आज, आज और दोबारा पढ़ूंगा इसको फिर से तो फिर मैं कल इसको आगे दोनों वाले शायद पूरा कर पाएं कल ये कम से कम एक तो जरूर पूरा हो जाएगा कल ठीक है मंत्र पाठ पूर्ण पूर्ण मदा शिष्य ओम शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते